तो क्या वो रात भर नहीं लौटा नहीं आ जा रहे हे भगवान ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया मैं तो खेत से जल बहने की बात फूल ही किया था मैंने सोचा जल रोकने की कुछ व्यवस्था करके आरुणि स्वयं लौटाएगा पर ये क्या हुआ लगता है आरुणि रात भर वहीं रुका रहा चलो वत्स चलो शीघ्र उस ओर चलो ना जाने आरुणि की अवस्था में वो गुरुजी हम भी चलें हां हां वत्स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 अरुणि तो अरुणि तो क्या ये रात भर इसी तरह यहां लेटा रहा वत्स वत्स अरुणि अरुणि आंखें खोलो अरुणि इसको क्या हुआ अरुणि आंखें खोलो वत्स अरुणि की यह अवस्था देखकर गुरुजी को अत्यंत दुख हुआ उन्होंने शीघ्र ही अरुणि को उठाया और गले से लगा लिया ई तुमने क्या किया रात भर इस शीत में इस प्रकार जल मग्न लेते रहे खेत के धान को बचाने के लिए तो क्या हुआ गुरुदेव जल तो नहीं बहा धान बच गया मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था धन्य हो वत्स तुम्हारी गुरु भक्ति और कर्तव्य परायणता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है वत्स तुमने अपने प्राणों की चिंता न कर आश्रम वासियों के धान की रक्षा की इसलिए केवल मैं ही नहीं आज सारा आश्रम तुम्हारा ऋणी हो गया है आपने उद्दालक आरुणि की कहानी सुनी क्या आज के युग में अरुनी जैसे छात्र मिल सकते हैं अवश्य आप में से कोई ना कोई अरुनी बन सकता है कोई ना कोई क्यों बल्कि हर कोई बन सके ऐसा होना चाहिए ऐसा कैसे हो सकता है हमें इसी सोच की शुरुआत करनी है रंगोली अभी आप सुन रहे थे यह रेडियो बाल पत्रिका कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर निर्माण कर्मी अजीत होरो वंदना हरिमर्दन दाऊदयाल चतुर्वेदी निवेदन आरती बख्शी ध्वनिंकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे निर्माण सहयोग विमल छिब्बर तथा प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली।, रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम सुरक्षा की पहचान पुलिस किरण और अरुण भाई-बहन हैं किरण की उम्र 10 साल है और अरुण 12 साल का है दोनों बड़ी उत्सुकता से अपने चाचा जी के आने का इंतजार कर रहे थे किरण और अरुण के चाचा जी विनय कुमार पुलिस इंस्पेक्टर हैं इसीलिए दोनों बच्चे उन्हें पुलिस चाचा कहकर पुकारते हैं जैसे ही पुलिस चाचा घर में आते हैं तो शुरू हो जाती है उनकी बातें आओ हम भी जाने क्या-क्या बातें कर रहे हैं दोनों बच्चे अपने पुलिस चाचा से अच्छा बेटे यह बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है हमारी पढ़ाई हां अच्छी चल रही है हां बहुत अच्छी चल रही है शाबाश शाबाश भाई पढ़ लिखकर बड़े आदमी बनो पुलिस अधिकारी बनो अरे वाह घूमने के लिए गाड़ी हां पहनने के लिए शानदार वर्दी हां कंधों पर चमकते सितारे और यह पिस्तौल कितनी रौबदार है पुलिस की नौकरी वो तो है <laughs> पिस्तौल से सब को डरा सकते हैं अरे नहीं नहीं बेटा हमें कभी-कभी असामाजिक तत्वों के साथ संघर्ष करना पड़ता है अच्छा हां इसीलिए यह पिस्तौल हमें अपनी और लोगों की सुरक्षा के लिए मिलती है अच्छा यह सितारे जो मेरी कमीज में लगे दिख रहे हैं ना ये मुझे बहादुरी के लिए सरकार की ओर से पुरस्कार के रूप में मिले हैं अरे वाह हां अरे भाई अब रही बात गाड़ी और वर्दी की हम्म ये वर्दी हमें कानून की रक्षा के लिए मिली है अच्छा ये हमें अलग पहचान देती है वो कैसे देखो ये वर्दी सत्य सेवा और सुरक्षा की पहचान है अच्छा तुम रात को चैन की नील सोते हो ना यही वर्दी पहन कर पुलिस के जवान कानून और विवस्था बनाए रखने के लिए रात रात भर जागते हैं हुँ? और अपना कर्तव्वे निभाते हैं अलो अलो ट्यूटी आविसर नीना सर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम के इकला दी है चाचा जी हां मुझे तो आ, चौराहों पर यातायात नियंत्रण करने वाली ट्रैफिक पुलिस ज्यादा पसंद है <laughs> अरे भाई मेरी बिटिया रानी को यातायात पुलिस ही क्यों पसंद है भला बताओ चाचा जी हम्म एक तो वो जिस तरह से हाथ के इशारे से यातायात को रोकते हैं हां यातायात चलाते हैं अच्छा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा यह स्कूटर डीने 5529 बहुत तेज चला गल्थ चल रहा है इसको बाई तब रोकें रोकिये उनके पास बजाने के लिए सी टी भी होती है तुटुटू <laughs> तुटूटू तुँदु, <तुँदुु। laughs> अरे बेटा याता याद पुलिस केवल याता याद का नियंतरन ही नहीं करती तो वो बड़े-बड़े प्रदर्शन रैली या वीआईपी यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति के रास्तों पर यातायात के नियंत्रण की योजना भी बनाती है चाचा जी बोलो बेटा ट्रैफिक पुलिस लोगों से चालान करके पैसे भी तो लेती है अरे बेटा वो तो यातायात के नियमों को तोड़ने वालों को दंडित किया जाता है अच्छा हां और उनसे जुर्माने की राशि ही नहीं ली जाती कभी-कभी तो दोषियों को जेल भी भेजा जाता है जेल हां चाचा जी हा? क्या आपने किसी चोर को जेल भिजवाया है अरे कई बार हा? मैंने तो हाल ही में एक डाकू को जेल भिजवाया है बताओ, बताओ ना चाचा जी, चाचा जी, जी कैसे पकड़ा डाकुओं को बताओ बताओ बताओ अच्छा अच्छा अच्छा बताता हूं बताता हूं सुनो रात के कोई 2 बजे होंगे सभी भाई बहन ध्यान से सुने हमें सूचना मिली है कि डाकू लाखन सिंह पुलिस से छुपता हुआ इसी ओर आया है इसलिए पुलिस ने यह इलाका चारों ओर से घेर लिया है आप सभी लोग घर के अंदर ही रहें और दरवाजे खिड़की अंदर से बंद करके रखें किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा ना खोलें ध्यान रहे किसी भी अजनबी के लिए दरवाजा ना खोलें कृपया सहयोग दें अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें धन्यवाद सब क्या हुआ पुलिस चाचा बताओ ना फिर फिर लोगों के सहयोग से डाकू का पता चल गया अच्छा मेरे और उस डाकू के बीच काफी गोलियां चली हैं आखिर मैंने उस डाकू को पकड़ ही लिया अच्छा इसीलिए तो कहते हैं पुलिस सुरक्षा की पहचान है क्या है पुलिस? सुरक्षा की पहचान हाँ पुल्स हमारी सदा बढ़ाई दोस्ति का के हाथ सब के साथ सब के साथ सब के साथ पुल्स हमारी सदा बढ़ाई दोस्ति के हाथ Trafic, polis, de sardak surak-sha. Ah! Trafic, polis, de sardak surak-sha. Hemko anusha samsik दोस्ती का सब साथ सबके साथ सबके साथ सबके साथ पुलिस हमारी सदा बढ़ाए दोस्ती का सब साथ सबके साथ सबके साथ सबके साथ रात रात भर जाग जाग कर पुलिस पहरा देती जाए रात रात भर जाग जाग कर पुलिस पहरा देती जाए पुलिस पहरा देती, देती जाए पुलिस पहरा देती जाए कानून के लंबे हाथों से कानून आ.. के लंबे हाथों से अपराधी बच कर ना जाए अपराधी बच कर ना जाए अपराधी बच कर ना जाए हर तब दे साहस विश्वास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 विषय परामर्श डॉ जितेंद्र सिंह डॉ अनुप राजपूत तथा डॉ अमरेंद्र बेहरा आलेख विवेक गौतम कलाकार राजेश श्री त्रिवेदी मंगतराम समीर ठुकराल प्रिया गीत सरना तथा मेघा संगीत एवं गायन संतोष कुमार ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे ध्वनि सहयोग दाऊदयाल आल चतुर्वेदी आलेख संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन वंदना अरिमर्दन वंदना अरिमर्दन वंदना